शो टॉक करुणा और क्रांति नंबर सेवन मेरे प्रिय आत्मा पिछले चार पांच दिन ध्यान का प्रयोग हम कर रहे थे और ध्यान को समझने की कोशिश भी कर रहे थे उस संबंध में बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं आज आखिरी दिन उन प्रश्नों पर विचार कर लेना जरूरी है एक मित्र ने पूछा है बहने का प्रयोग जब हम करते हैं तो क्या हम उसका भी विरोध ना करें जो हमें बुरा मालूम पड़ता है यदि बुरे का विरोध किया तो बह ही ना सकेंगे अगर बुरे को बुरा समझा तो भी बह ना सकेंगे बुरे को विरोध करने की जरूरत नहीं है बुरे को बुरा समझना ही विरोध शुरू हो जाता है मन के किसी विचार को बुरा कहना ही विरोध शुरू हो गया विरोध अलग से करना नहीं पड़ेगा यह ख्याल कि यह बुरा है और विरोध शुरू हो गया ना तो बुरे का विरोध करना है और ना अच्छे का स्वागत करना है बुरे का विरोध करेंगे और अच्छे का स्वागत करेंगे तो बह नहीं सकते हैं जहां चुनाव है जहां चॉइस है वहां बहाव नहीं हो सकता बहाव तो च्वाइस ही होगा वो तो चुनाव रहित ही होगा इसलिए बुरे आदमी भी ध्यान नहीं कर पाते और अच्छे आदमी भी ध्यान नहीं कर पाते बुरे आदमी की पकड़ है कि बुरे को पकड़ूं और अच्छे आदमी की पकड़ है कि बुरे को छोड़ू अच्छे आदमी की पकड़ है अच्छे को पकड़ू लेकिन पकड़ दोनों की है और एक सबसे बड़े मजे की बात यह है कि जिसे हम अच्छा कहते हैं और जिसे बुरा कहते हैं ये दो अलग अलग चीजें नहीं है एक ही सिक्के के दो पहलू तो जब कोई आदमी कहता है मैं अच्छे को पकड़ूं तो वो इतना ही कर सकता है कि सिक्के के अच्छे पहलू को ऊपर कर ले बुरा पहलू नीचे सदा मौजूद रहेगा और जब वो अच्छे को पकड़ेगा तो बुरा भी पकड़ ही जाएगा क्योंकि वो दूसरा चीज नहीं है वो अच्छे का ही दूसरा पहलू अगर एक रुपए के मैं एक पहलू को पकड़ना चाहूँ और कहूँ कि दूसरे को छोड़ दूंगा एक को पकड़ूंगा तो इतना ही हो सकता है कि एक को मैं ऊपर कर लू दूसरे को नीचे छिपा लू अच्छा आदमी वो है जिसने अच्छे पहलू को ऊपर कर लिया है और बुरे पहलू को नीचे कर दिया है बुरा आदमी वो है जिसने बुरे पहलू को ऊपर कर लिया है और अच्छे पहलू को नीचे कर दिया है बुरे और अच्छे आदमी में बुनियादी फर्क नहीं है वे एक ही तरह के आदमी हैं सिक्का उल्टा और सीधा इतना ही फर्क है एक सिक्का उल्टा पड़ा है एक सीधा पड़ा है उन दोनों में कोई फर्क है बुरे आदमी के भीतर अच्छा आदमी हमेशा मौजूद रहता है और उसे हमेशा कहता रहता है क्या कर रहे हो बुरा क्या कर रहे हो बुरा क्या कर रहे हो बुरा कुछ अच्छा करो अच्छा करो पापी से पापी के भीतर भी पुण्यात्मा आवाज दिए चला जाता है कुछ अच्छा करो कुछ अच्छा करो और अच्छे आदमी के भीतर भी बुरा आदमी सदा मौजूद है वो सदा कहता है किस पागलपन में पड़े हो क्या अब व्यवहारिक इम प्रैक्टिकल हुए जा रहे हो कुछ बुरा करो नहीं चूक जाओगे बाकी लोग बुरा किए आगे बढ़े जा रहे हैं तुम चूके चले जा अच्छे आदमी के भीतर बुरा आदमी पूरे वक्त कह रहा है बुरा करो पछताओ ये क्या कर रहे हो सब खोदोगे सब बर्बाद हो जाएगा अच्छे आदमी के भीतर बुरा आदमी दबा हुआ है बुरे आदमी के भीतर अच्छा आदमी दबा हुआ है ध्यान दोनों से मुक्त हो जाना है दोनों में से किसी को भी पकड़ नहीं लेना है और दोनों से केवल वही मुक्त हो सकता है जो कोई चुनाव ही नहीं करता जो कहता नहीं कि यह अच्छा है जो कहता नहीं ये बुरा है जो दोनों को ही देखता रहता है और कहता है तुम भी हो और तुम भी हो जो गुलाब के फूल के पास जाता है फूल को भी कहता है तुम भी हो कांटे को भी कहता है तुम भी हो न कहता कि कांटे को चुनेंगे न कहता गुलाब को चुनेंगे चुनाव ही नहीं करता गुलाब के पास चुपचाप बैठ जाता है फूल और कांटे दोनों को एक सांस स्वीकार कर लेता है और ध्यान रहे एक क्रांति घट जाती है जब फूल और कांटे को कोई एक साथ स्वीकार करता है तो फूल और कांटे एक दूसरे को काट के विदा हो जाते हैं पीछे कुछ भी शेष नहीं रह जाता जब कोई बुरे और अच्छे दोनों को एक साथ स्वीकार कर लेता है तो बुरा और अच्छा दोनों एक दूसरे को काट देते हैं और पीछे कुछ भी शेष नहीं रह जाता ध्यान है वो अवस्था जहां ना बुरा रह गया ना अच्छा रह गया अगर आपने अच्छे को बचाने की कोशिश की और बुरे को हटाने की कोशिश की तो अच्छे आदमी बन सकते हैं साधु बन सकते हैं संत नहीं साधु और संत के फर्क को समझ लेना साधु वह है जो अच्छा है असाधु नहीं है बुरा नहीं है। संत वह है जो न साधु है ना असाधु है जो दोनों के बाहर चला गया अगर अच्छे को बचाया तो ज्यादा से ज्यादा साधु बन सकते हैं पीछे असाधु सदा मौजूद रहेगा और प्रतीक्षा करेगा कि जब आप साधु से उब जाए तो असाधु हो जाए और हर चीज से ऊब हो जाती है। अगर एक आदमी 24 घंटे साधु रहे तो साधु होने से भी उग जाता है वो भी छुट्टी चाहता है थोड़ी देर के लिए कि साधु न रह जाए इसलिए साधु को भी असाधु होने का मौका मिलता हो तो वो छोड़ता नहीं उस मौके का उपयोग कर लेता है असाधु भी असाधु होने से उग जाता है इसलिए बुरे से बुरा आदमी भी किसी क्षण में बिल्कुल साधु मालूम पड़ता है किसी क्षण में ऐसे काम करता है जो साधु भी ना कर सके वो भी उग जाता है मोनोटोनस हो जाता है बुरे आदमी अच्छे काम कर लेते हैं अच्छे आदमी बुरे काम कर लेते हैं और जिसे हमने जोर जबरदस्ती से पकड़ा है वो थोड़ी देर में थक जाता है अगर मैं मुट्ठी को बांधे रहूं बांधे रहूं जोर जबरदस्ती से तो कितनी देर बांधे रहूंगा थक जाऊंगा फिर मुट्ठी खुल जाएगी अगर मैं दौड़ू ताकत से दौड़ता रहू दौड़ता रहू कितनी देर दौड़ूंगा फिर पैर थक जाएंगे और गिर जाऊंगा जो भी प्रयास से हम करेंगे वो थक जाएगा अगर हम अच्छे हुए प्रयास से तो थकान आ जाएगी फिर हमें बुरा होना पड़ेगा अगर बुरे हुए प्रयास से थकान आ जाएगी फिर हमें अच्छा होना पड़ेगा और ये घड़ी का पेंडुलम बुरे से अच्छे के बीच घूमता रहेगा जन्मों जन्मों तक इसलिए ध्यान बुरे को बुरा नहीं कहता अच्छे को अच्छा नहीं कहता वो कहता है तुम भी हो तुम भी हो ठीक हो दोनों रहो हमें सब स्वीकार है ध्यान की स्वीकृति में वे दोनों ही विदा हो जाते हैं क्योंकि फिर कोई पकड़ नहीं रह जाती विदा होने का कोई बाधा नहीं रह जाती इसलिए जब ऐसा हम पूछते हैं कि क्या बुरे को भी स्वीकार कर ले तो हम अस्वीकृति तो प्रारंभ हो गई जब हमने कहा बुरा है जब हम कहते हैं कि क्या सूद्र को भी घर में बिठा ले वो जब हमने सूद्र कहा तभी घर में बिठा का अस्वीकार हो गया सवाल ये नहीं है कि सूद्र को घर में बिठालने सवाल यह है कि सूद्र दिखाई ना पड़े तभी वो घर में बैठ सकेगा और अगर कभी किसी ने कोशिश करके सूद्र को घर में बिठा लिया तो वो कोशिश में तनाव होगा और वो तनाव शूद्र को सूद्र ही बनाए रखेगा उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं नहीं वो सूद्र ही ना रह जाए वो बुरा ही ना रह जाए बुरे भले का भाव ही छूट जाए तभी हम बाहर हो सकते हैं अन्यथा बाहर नहीं हो सकते एक बात और उन्होंने पूछी है उन्होंने पूछा है कि जब हम सब मिट जाते हुए देखते हैं कि चिता में सब जल गया सब समाप्त हो गया तो फिर मैं भी मिट जाता है फिर पीछे ऑब्जर्वर कौन है फिर साक्षी कौन है फिर कौन देखेगा हमें ख्याल है कि हमारे भीतर हम ही हैं और कुछ भी नहीं है इसलिए सवाल उठता है कि जब हम मिट जाएंगे तो देखेगा कौन ऐसी ही हमारी हालत थी जिससे किसी घर का मालिक घर के भीतर रहता हो और घर का पहरेदार घर के बाहर रहता हो और मालिक और पहरेदार की मुलाकात न हुई हो बहुत दिन से पहरेदार भूल गया हो कि भीतर मालिक है और मालिक भूल गया हो कि बाहर पहरेदार और अगर हम पहरेदार से कहें कि तू अब विदा हो जाए यहां से तो वो कहे मैं अगर विदा हो जाऊंगा तो इस घर में रहेगा कौन इस घर में फिर कोई बचेगा ही नहीं जिसको हम मैं कह रहे हैं वो बिल्कुल काम चलाऊ पहरेदार है वो हमारा अस्तित्व नहीं है असल में चूंकि हमें अस्तित्व का पता नहीं है आत्मा का पता नहीं है इसलिए हमने एक सब्स्टिट्यूट आत्मा एक काम चलाऊ आत्मा विकसित कर ली है जिसको हम मैं कहते हैं तो ये मैं पूछता है कि अगर हम विदा हो जाएंगे तो फिर बीच पीछे बचेगा कौन जानेगा कौन और स्थिति बिल्कुल उल्टी है जब तक ये मैं है तब तक ही जानने वाला खोजना मुश्किल है कि कहां है कौन है कैसा है जिस दिन मैं विदा हो जाता है उस दिन जो शेष रह जाता है वो जानता है वो देखता है वो पहचानता है वो साक्षी है। लेकिन वो आप नहीं हैं वो मैं नहीं हूं फिर वो कौन है जो देखता है जानता है पहचानता है जहां मैं नहीं रह जाता हूं फिर जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है इसलिए कल मैंने कहा था कि परमात्मा का कोई दर्शन नहीं हो सकता परमात्मा तो वो है जिसको सबका दर्शन हो रहा है परमात्मा दृष्टा है दृश्य नहीं हम कभी उसे देख ना पाएंगे जब हम ना होंगे तब जो देखता हुआ रह जाएगा वही परमात्मा है जब मैं नहीं रहूंगा तब जो देखेगा वो परमात्मा है एक फूल के पास में खड़ा हूं या एक आदमी के पास एक बच्चे के पास या एक स्त्री के पास में खड़ा हूं और उसकी आंखों में देख रहा हूं जब तक मैं हूं तब तक शरीर से ज्यादा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा मैं चला गया अब वही रह गया जो भीतर है मैं से अतिरिक्त वही देख रहा है अब शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा अब दूसरी तरफ भी वही दिखाई पड़ने लगेगा वही और ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा कि दूसरी तरफ कोई और खड़ा है ऐसा दिखाई पड़ेगा कि मैं ही वहां भी वही जो यहां देख रहा है वही वहां दिखाई भी पड़ रहा है एक 1857 के गदर में एक सन्यासी को अंग्रेजों ने मार डाला था वो विद्रोह के दिन थे और अंग्रेजों की एक छावनी के पास से रात एक नंगा फकीर निकल रहा था उन्होंने पकड़ लिया उसे समझा कि कोई जासूस है और जासूस है यह और पक्का हो गया क्योंकि जब वे उससे पूछने लगे तो वो कुछ भी ना बोला बस हंसने लगा तो उन्होंने समझा कि धोखा देने की कोशिश कर रहा है वो सन्यासी पंद्रह वर्ष से मौन था इसलिए कुछ बोल नहीं सकता था वे उससे पूछते थे तुम कौन हो तो वो हंसता था वे पूछते थे क्यों यहां से निकल रहे तो वह हंसता था फिर उन्होंने उसकी छाती में संगीन डाल दी जब वो मर रहा था तब उसने सिर्फ एक शब्द कहा उसने नियम लिया था कि अब अंतिम तक नहीं बोलूंगा बस आखिरी बार अगर कुछ ख्याल में आएगा तो एक बात बोल दूंगा और विदा हो जाऊंगा आखिर बहुत बोलने का मतलब भी क्या है तो उसने एक ही बात कही जब उसकी छाती में संगीन भोंकी गई और उसकी खून का फफवारा फूट पड़ा तो उसने अपने शब्दों का एक पुराना वचन कहा उसने कहा तत्व मसी श्वेत तू भी वही है उस मरते हुए सन्यासी को उन अंग्रेजों ने घेर लिया और पूछा कि क्या मतलब है दैट दाऊ इसका मतलब क्या है तुम वही हो इसका मतलब क्या तो उस सन्यासी ने कहा कि आज पंद्रह वर्ष का मौन पूर्ण हो गया तुमने जब मुझे छुरा भोंका मैं देख सका कि मैं ही मरने वाला हूं मैं ही मारने वाला हूं इस तरफ भी मैं उस तरफ भी मैं वो जो छुरा मार रहा है वो भी मैं हूं और जिसको छुरा मारा जा रहा है वो भी मैं हूं पंद्रह वर्ष का मेरा मौन सफल हो गया आज मैं देख पाया है कि दोनों तरफ मैं ही हूं लेकिन दोनों तरफ मैं ही हूं यह तभी पता चलेगा जिसको हम अभी मैं कहते हैं वो चला जाए तब नहीं तो पता नहीं चलेगा क्योंकि जिसको हम मैं कहते हैं वो सदा एक ही तरफ है वो इस तरफ है उस तरफ तू है इस तरफ मैं हूं एक और मैं है जब यह मैं चला जाता है वो दोनों तरफ से वही होता है इस तरफ से भी वही उस तरफ से भी वही वो जागता रहेगा वो देखता रहेगा जब मैं मिट जाता है तब जो देख रहा है वही परमात्मा तब जो दिखाई पड़ रहा है वो भी परमात्मा है जो देख रहा है वो भी परमात्मा है तब परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है लेकिन इस मैं को इस मैं को विदा करने की बात है मैंने सुना है एक समुद्र के किनारे एक मेला भरा हुआ था बहुत लोग आए थे और समुद्र के किनारे बड़ी भीड़ भाड़ थी और लोगों में बड़ा विवाद था कहानी कहती है कि दो नमक के पुतले भी उस मेले में गए हुए थे वो भी समुद्र के किनारे खड़े थे और बड़ा विवाद चलने लगा और लोग पूछने लगे समुद्र कितना गहरा है तो नमक के एक पुतले ने कहा कि इतनी बातचीत से क्या पता चलेगा मैं जरा डुबकी लगा के पता ही लगा आता हूं। नमक का पुतला कूंदा समुद्र में पता लगाने कितना गहरा है लेकिन लौटा नहीं भीड़ थोड़ी देर राह देखती रही उन्होंने क्या हुआ तेरे मित्र को दूसरे पुतले से पूछा उसने कहा कि मैं उसका पता लगा आता हूं। वो भी कूद गया वो भी नहीं लौटा सैकड़ों वर्ष बीत गए हैं अब भी उस दिन पर वर्ष में उस समुद्र के किनारे लोग इकट्ठे होते हैं कि शायद वे पुतले लौट आए हों वे नहीं लौटे अब वे कभी नहीं लौटेंगे क्योंकि नमक का पुतला सागर की गहराई कैसे पता लगा पाएगा जब तक वो गहराई में जाएगा जाएगा जाएगा तब तो तक बिखर जाएगा खो जाएगा वो सागर ही हो जाएगा नमक का पुतला सागर ही हो जाएगा जब तक वो गहराई में पहुंचेगा तब तो तक खुद न रह जाएगा और जब तक खुद रहेगा तब तक, तक गहराई में न पहुंच पाएगा ठीक ऐसा ही कुछ है जब तक हम हैं मैं हूं तब तक परमात्मा के सागर में गहरे उतरना मुश्किल और जब हम खो जाते हैं मैं मिट जाता तब उतर पाते हैं लेकिन तब कौन उतर पाता है उस नमक के पुतले को कैसा अनुभव हुआ होगा थोड़ा सोचें उसकी जगह खड़े करके अपने को गया था पता लगाने कि सागर की गहराई कितनी है फिर बिखरने लगा होगा पिघलने लगा होगा सागर की गहराई तो पता लग गई होगी और एक ही तरह से पता लग सकती थी उसी तरह से पता लगी होगी सागर की गहराई तो पता लगी होगी सागर होकर और कोई रास्ता भी नहीं है सागर की गहराई पता लगाने का लग गई होगी पता जब पुतला बिखर के सागर ही हो गया होगा तो पता भी लग गया होगा गहराई का लेकिन तब लौट के कहने का उपाय नहीं रह गया हम जैसे जैसे जैसे, जैसे गहरे जाएंगे वैसे मैं विदा हो जाएगा गहराई का तो पता लग जाएगा परमात्मा की लेकिन हम खो जाएंगे क्योंकि हमारा अस्तित्व सतह का अस्तित्व है गहराई का अस्तित्व नहीं जिसको हम मैं कहते हैं वो सतह का अस्तित्व है वो गहरे में नहीं जी सकता वो गहरे में विदा हो जाएगा विलीन हो जाएगा लेकिन जरूर कुछ शेष रह जाएगा और जो शेष रह जाता है वही है जो समाप्त हो जाता है वो नहीं है जो आज समाप्त होता है कल समाप्त होता है समाप्त हो जाएगा वह नहीं है हम मैं नहीं है लेकिन हम मैं ही बने हुए हैं वही हमारा कष्ट वही हमारी पीड़ा ध्यान मैं का विसर्जन है ताकि हम उसे जान लें जो है एक और मित्र ने पूछा है एकाग्रता विचारणा और ध्यान कंसेंट्रेशन कंसेंट्लेशन और मेडिटेशन क्या अलग अलग हैं? ध्यान साकार पर करना है कि निराकार पर निर्विकल्प समाधि क्या है और निर्विकल्प समाधि कब पूरी होती है यह कैसे पता चलेगा एकाग्रता विचारणा और ध्यान बड़ी अलग अलग बातें हैं न केवल अलग अलग बल्कि बड़ी विरोधी एकाग्रता का मतलब है चित्त एक विचार पर ठहर जाए लेकिन चित्त भी होगा विचार भी होगा चित्त एक विचार पर ठहर जाए इसका नाम है कंसंट्रेशन लेकिन चित्त भी होगा विचार भी होगा सिर्फ ठहरा हुआ होगा जैसे कोई फिल्म को एक्सपोज करता है कैमरा खुलता है और फिल्म एक चीज पर ठहर जाती है कैमरा बंद हो गया फिर फिल्म एक चीज को पकड़ लेती है फिल्म बड़ी कंसंट्रेशन, एकाग्रता कर पाती दर्पन है। दर्पण है दर्पण एकाग्रता में नहीं है चंचलता में कोई भी आए आए जाए जाए आता है तो दिखता है जाता है तो चला जाता है प्रतिपल दर्पण पर बदलता रहता है सब चंचल चित्त में सब बदलता रहता है एकाग्र चित्त में एक चीज ही ठहर जाती फिक्सड हो जाती फिल्म के कैमरे की तरह रुक जाती ठहर जाती एकाग्रता में विचार भी है चित्त भी है कंटेम्पलेशन में विचारना है प्रवाह है एक विचार दूसरा विचार तीसरा विचार चौथा विचार लेकिन एक ही चीज के संबंध में जैसे एक आदमी ईश्वर के संबंध में सोचे दुकान के संबंध में सोचे फिल्म के संबंध में सोचे तो यह कंटेम्पलेशन न हुआ यह चंचल चित्त का प्रवाह हुआ कुछ भी सोच रहा है और एक आदमी एक ही धारा में सोचे ईश्वर के संबंध में तो ईश्वर के संबंध में ही सोचे तो यह कंटेप्लेशन हुआ विचार हुई सुसंबद्ध लेकिन मेडिटेशन ध्यान बड़ी अलग बात है ध्यान में न तो विचार है न विचार की धारा है न एकाग्रता है न चित्त है जो एकाग्र हो जाए न चित्त है जो चंचल हो सके ध्यान में चित्त ही नहीं है ध्यान मनोनाथ है ध्यान में मन का ही खो जाना है ध्यान ही कीमती चीज है न तो एकाग्रता की कोई कीमत है और न विचारना की कोई कीमत कीमत तो है ध्यान की जहां सब खो जाता है सिर्फ शून्य ही रह जाता है और जहां शून्य है वहीं सर्व है शून्य पूर्ण का द्वार जब हम पूरे मिट जाते हैं तो हम पूरे हो जाते हैं जब हम में मिटने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता तब वही शेष रह जाता है जो अमिट है और अमृत है इसलिए कंसंट्रेशन एक तरह का तनाव है टेंशन है जब आप एकाग्र करते हैं चित्त को तो चित्त में तनाव होगा भार पड़ेगा एकाग्रता पागल भी कर सकती है जब आप कंटेंप्लेशन करते हैं किसी चीज के संबंध में सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं तब भी चित्त पर तनाव पड़ता है लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तब आप कुछ करते ही नहीं तनाव का कोई सवाल नहीं आप सिर्फ अपने को लेट गो में समर्पण में छोड़ देते हैं और खो जाते हैं ध्यान बिल्कुल ही अलग चीज और उन मित्र पूछा है कि हम साकार पर ध्यान करें कि निराकार पर तो वो ध्यान को नहीं समझ पाए जो मैं ध्यान कह रहा हूं ध्यान का अर्थ है किसी पर नहीं अगर किसी पर भी हुआ तो वो कंसंट्रेशन हो जाएगा चाहे साकार पर हो चाहे निराकार पर हो अगर कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो कंसंट्रेशन हो जाएगा एकाग्रता हो जाएगी ध्यान का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट नहीं कोई विषय नहीं कोई विचार नहीं ना कोई निराकार ना कोई साकार कोई भी नहीं अगर कोई भी वहां रहा तो यहां मैं भी रहूंगा वहां कोई रहेगा और दोनों के बीच कोई संबंध रहेगा ध्यान का मतलब है दो ही ना रहे अब कोई संबंध ना रहा अब तो असंबंध हो गया सब चीजें खो गई एक ही होना हो गया तो ध्यान का मतलब किस पर ऐसा कभी ना पूछे ध्यान किस पर यह बात ही पूछना गलत है एकाग्रता किस पर यह वाक्य ठीक है प्रश्न ठीक है ध्यान किस पर नहीं ध्यान का मतलब है किसी पर भी नहीं जब आप नो वेयर में होते हैं कहीं भी नहीं किसी पर भी नहीं तब आप ध्यान में होते हैं निराकार पर तो ध्यान हो ही नहीं सकता क्योंकि जिसका आकार नहीं उस पर ध्यान कैसे करिएगा हां जब आप ध्यान में होते हैं तब आप निराकार में हो जाते हैं निराकार पर ध्यान नहीं कर सकते हैं आप लेकिन जब आप ध्यान में होते हैं तब निराकार ही शेष रह जाता है सब आकार खो जाते हैं साकार है जगत निराकार है प्रभु लेकिन हम जगत से इस भांति चिपटे हैं कि प्रभु को भी बिना आकार में ढाले नहीं पकड़ पाते तो हम शकलें बनाते हैं आदमी की मूर्तियां बनाते हैं चित्र बनाते हैं और उन शकलों को हम समझते हैं कि ये भगवान है हम संसार के ही रूप में भगवान को जब तक ढाल नहीं लेते तब तक हमें तृप्ति नहीं मिलती हमारे सारे मंदिर हमारी सारी मूर्तियां भगवान को संसार की शक्ल में उतारने की चेष्टाएं परमात्मा है निराकार निराकार का मतलब निराकार का मतलब जिससे सब आकार पैदा होते हैं और जिसमें सब आकार लीन हो जाते हैं निराकार का यह मतलब नहीं कि आकार से उल्टा निराकार का यह मतलब नहीं कि आकार का दुश्मन निराकार का यह मतलब नहीं निराकार का यह मतलब है कि जिससे आकार आते हैं और जिसमें चले जाते हैं जो सब आकारों का जन्मदाता और सब आकारों का विलीन कर लेने वाला है वो निराकार ही हो सकता है जो सभी आकारों को पैदा करे वो निराकार ही हो सकता है अगर उसका अपना कोई आकार हो तो सब आकारों को वो पैदा ना कर सकेगा आदमी आदमी को पैदा कर सकता है क्योंकि उसका एक आकार है शेर शेर को पैदा कर सकता है क्योंकि उसका एक आकार है पक्षी पक्षी को पैदा करता है उसका एक आकार है पौधा पौधे को पैदा करता है उसका एक आकार है आकार से आकार ही पैदा होता है लेकिन जो सभी आकारों को पैदा कर सकता है निश्चित ही उसका अपना कोई आकार नहीं होना चाहिए अन्यथा वो पैदा नहीं कर सकेगा जिससे सब आकार पैदा होते हैं और फिर जिसमें वापस लीन हो जाते हैं वो निराकार है उस निराकार का आप ध्यान कैसे करेंगे आप कैसे उसको सोचेंगे कैसे विचार करेंगे उसका न विचार हो सकता ना सोचना हो सकता क्योंकि सब सोचना सब विचार आकार का होता है फिर क्या करेंगे हाँ इतना हो सकता है कि आप भी निराकार हो जाए तो आप निराकार से मिल जाएंगे निराकार तक जाना हो तो स्वयं को निराकार होने के अनुभव में उतारना पड़ेगा इसलिए ध्यान निराकार का ध्यान नहीं है ध्यान से निराकार का ध्यान आ जाता है जब हम ध्यान में डूबते हैं तो निराकार का बोध होने लगता है कि निराकार है अरूप है सर्व है उसकी हमें प्रतीति होने लगती है लेकिन खुद को मिटना पड़ेगा तभी हम उसकी प्रतीति कर सकते हैं एक बूंद अगर सागर का अनुभव करना चाहे तो सागर में उसे डूब जाना चाहिए फिर वो सागर का अनुभव कर लेगी लेकिन एक बूंद अगर बूंद ही रहना चाहे और कहे कि मुझे सागर का अनुभव करना है बूंद रहकर तो सागर के अनुभव का कोई उपाय नहीं और बूंद अगर बूंद रह के सागर की कल्पना भी करे तो कितनी कल्पना करेगी बिचारी बूंद सागर की कल्पना कितनी करेगी कितना बड़ा सागर सोचेगी अपने से बड़ा हम कुछ भी नहीं सोच सकते इसलिए हर आदमी अपने को सबसे बड़ा समझता है उसकी उसमें कोई कठिनाई नहीं उसका कारण कुल इतना है कि अपने से बड़ा हम सोच ही नहीं सकते हम ही सोचेंगे ना तो हमसे बड़ा हम कभी भी नहीं सोच सकते इसलिए हर आदमी अपने को सबसे बड़ा समझे बैठा बड़ी दिक्कत में पड़ता है इस बात से लेकिन समझे बैठा हुआ है कहता हो न कहता हो लेकिन अपने को सबसे बड़ा हर आदमी समझे हुए है मैंने सुना है अरबी में एक मजाक है और मजाक बड़ा पुराना है कहना चाहिए सबसे पहला मजाक है उसके बाद ही सब मजाक निकले होंगे और वो मजाक है परमात्मा ने आदमी के साथ जो किया मजाक यह है कि परमात्मा एक एक आदमी को बना के जब दुनिया में धक्का देने लगता तो उसके कान में कह देता तुझसे बड़ा आदमी मैंने कभी नहीं बनाया और सभी से कह देता है और हर एक आदमी यही ख्याल लेके दुनिया में आता है कि मुझसे बड़ा कोई भी नहीं फिर वो इसी को बेचारा सिद्ध करने में लगा रहता है जिंदगी भर क्योंकि अगर बिना सिद्ध कहे कि मुझसे बड़ा कोई भी नहीं तो लोग पूछे मकान कहां है कितना बड़ा मकान है तो बड़ी मुश्किल हो जाए धन कितना है पास में तिजोरी कहां बैंक बैलेंस क्या है तो बड़ी मुश्किल हो जाए तो वो जिंदगी भर इस कोशिश में रहता है कि पहले इंतजाम कर दूं फिर घोषणा कर दूंगा कि सबसे बड़ा हूं देखो मकान देखो धन देखो पद वो इस दौड़ में इसलिए लगता है कि वो जो भीतर भाव बैठा है कि मुझसे बड़ा कोई भी नहीं इसको इसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण भी तो चाहिए ऐसे ही तो कौन मानिएगा तो पहले दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाना जरूरी है तभी कह सकते हैं कि हाँ देखो मुझसे बड़ा कोई भी नहीं वो जो सिंहसन पर तो नहीं बैठा है वो भी यही जानता है कि मुझसे बड़ा कोई भी नहीं लेकिन अभी घोषणा नहीं कर सकता क्योंकि घोषणा करेगा तो लोग कहेंगे प्रमाण क्या है जिंदगी भर हम यश पद और धन की खोज से प्रमाण जुटाते हैं इस बात का कि मुझसे बड़ा कोई भी नहीं हम अपने से बड़ा सोच भी नहीं सकते इसमें कोई कसूर भी नहीं है ये स्वाभाविक नियम है हम अपने से बड़ा कैसे सोच सकते हैं बड़े से बड़ा जो हम सोच सकते हैं वो हम ही होंगे बूंद अगर फादर को सोचेगी भी तो कैसे सोचेगी बस बूंद से बड़ा नहीं सोच सकती कोई उपाय नहीं सोचने का बूंद के पास खोपड़ी भी तो बूंद की है वो उतनी ही सोच पाएगी वो कहेगी अच्छा ठीक है ठीक हमारे बराबर होगा और क्या इसलिए हम जब भगवान को सोचते हैं तो देखिए जाके मंदिर की लंबाई ऊंचाई नापे तो आदमी की लंबाई ऊंचाई नाप तो नक्शा सब आदमी का वो हमने बराबर अपने सोचा हुआ है देखें जाके मंदिर में भगवान की जरा लंबाई चौड़ाई नापे भजन वगैरह निकाले वो ठीक हमारे बराबर हमारी साइज के अगर घोड़े अपना भगवान बनाएं तो घोड़े की साइज का बनाएंगे गधे बनाए तो गधे की साइज का बनाएंगे निगरों बनाता है तो चपटी नाक बनाता है घुंगाले बाल बनाता है चीनी बनाता है तो दोनों गाल की हड्डियां भगवान की निकली रहती हैं क्योंकि चीनी करेगा क्या बेचारा भगवान को बनाएगा तो चीनी शकल में बना सकता है ना उससे ज्यादा कैसे सोच सकता है और ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान चीनी ना हो ऐसा कैसे हो अंग्रेज कैसे सोच सकता है कि भगवान किसी और भाषा में बोलता होगा ब्राह्मण कैसे सोच सकता है कि संस्कृत के अलावा और कोई डिवाइन लैंग्वेज कोई ईश्वरी भाषा हो सकती संस्कृत ईश्वरी भाषा है वो ब्राह्मण की खोपड़ी इससे आगे नहीं जा सकती वो संस्कृत बोलता तो भगवान को भी संस्कृत ही बोलना चाहिए और कोई उपाय नहीं और कोई उपाय नहीं हम अपने में ही सोच पा सकते हैं उससे आगे हम नहीं जा सकते हैं तो हम सोच तो नहीं सकते निराकार को हम अपना ही आकार सोच सकते हैं फिर ध्यान का क्या मतलब ध्यान का मतलब है अपने को मिटा देना ताकि निराकार प्रगट हो जाए निराकार का ध्यान नहीं करना है ध्यान करने से निराकार प्रगट होता है वो कॉन्सिक्वेंस है परिणाम है ध्यान का फल है और उनमें ने पूछा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम समाधि को उपलब्ध हो गए पता चल जाएगा बस समाधि को उपलब्ध हो जाए आपको कैसे पता चलता है जब पैर में कांटा गढ़ता है के पैर में कांटा गड़ गया आपको कैसे पता चलता है जब किसी से प्रेम हो जाता है कि प्रेम हो गया किससे पूछने जाते हैं किस डॉक्टर से जाके जांच करवाते हैं कि जरा मेरे हृदय की जांच करिए प्रेम हुआ कि नहीं हुआ नहीं बस आप जान लेते हैं कि प्रेम हो गया और जब कांटा गड़ जाता तो सारी दुनिया कहे प्रमाण लाओ आप कहते हैं प्रमाण की क्या जरूरत चुभ रहा है मैं जानता हूं कांटा गढ़ गया Intent? जिस दिन समाधि का अनुभव आता है उस दिन किसी से पूछने नहीं जाना पड़ता ना कोई तराजू पे तोलना पड़ता बस आप जान लेते हैं कि हो गया अभी आप कैसे जानते हैं कि आप अशांत थे? अभी आप कैसे जानते हैं कि आप चिंतित हैं अभी आप कैसे जानते हैं कि आप दुखी हैं मुझसे पूछते हैं बिना पूछे जानते जिस दिन चिंतित ना रह जाएंगे दुखी ना रह जाएंगे जिस दिन शांत हो जाएंगे आनंदित हो जाएंगे उस दिन भी जान लेंगे इसलिए मत पूछिए कि हम कैसे जानेंगे कि समाधि मिल गई बस आप जान देंगे परमात्मा मिल जाएगा और आप जान न पाएंगे किसी और से पूछने जाना पड़ेगा नहीं बिल्कुल जान लेंगे उससे बड़ा कोई अनुभव नहीं है जब वो आता है तो सब सब बाहर ले जाता है जिससे नदी में पूर आ जाता है और किनारे का सब कचरा बहते चला जाता है किनारा कैसे जानता होगा कि पूर आ गया है जिस दिन परमात्मा की प्रती होती सब बह जाता है कचरा ही नहीं किनारा भी सब बह जाता है सब ताजा और नया हो जाता है सब आनंदपूर्ण हो जाता है सारी जिंदगी और हो जाती है सब अंधेरा खो जाता है सब दुख सब पीड़ा चली जाती है इसको भी पूछना पड़ेगा कि कैसे जानेंगे नहीं जान ही लेंगे कोई उपाय नहीं है कि आप न जान पाए जान ही लेंगे इसलिए उसकी फिकिर मत करें कि कैसे जानेंगे जाए और जाने एक अंधे आदमी की आंख ठीक हो जाए तो अंधा आदमी पूछ सकता है कि जब मेरी आंख ठीक हो जाएगी तो मैं कैसे जानूंगा कि आंख ठीक हो गई अभी भी कोई जानना पड़ेगा उसे आंख ठीक होगी तो जान ही लेगा क्योंकि आंख ठीक होते ही वो दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा जो कभी दिखाई नहीं पड़ा था आंख ठीक होते ही प्रकाश और रंगों की दुनिया शुरू हो जाएगी जो पहले कभी भी नहीं थी आंख ठीक होते ही आकार दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे जो कभी भी नहीं थे इसमें कुछ पूछना पड़ेगा क्या अंधा पूछेगा कि मैं कैसे मानूं कि अब मुझे दिखाई पड़ने लगा जिस दिन परमात्मा की तरफ हमारी समाधि की आंख खुलती है उस दिन हम उस नए को जानते हैं जिसे हमने कभी भी नहीं जाना उसे पहचान लेते हैं जिसे कभी पहचाना नहीं वो मंजिल आ जाती है जो कभी नहीं आई थी वो उपलब्ध हो जाता है जिसके आगे उपलब्ध करने को फिर कुछ भी शेष नहीं बचता है वो हम जान लेंगे पहचान लेंगे उसके लिए कोई मापदंड कोई तराजू कोई क्राइटेरियन ना है न होने की कोई जरूरत है एक मित्र ने पूछा है कि ध्यान में कुछ क्षणों के लिए अद्भुत आनंद का अनुभव होता है ये क्षण लंबे कैसे हो जाए ये आनंद और लंबा और स्थायी कैसे हो जाए अगर ऐसी आकांक्षा की तो वो जो थोड़े से क्षण भी अभी होते हैं वो भी बंद हो जाएंगे अभी वो जो एकांत क्षण को जो आनंद मिलता है अगर ऐसा चाहा कि ये स्थायी कैसे हो जाए ये सदा कैसे रहने लगे तो वो क्षण में भी जो आता है वो भी खो जाएगा क्योंकि इतने लोभ से भरे हुए चित्त में आनंद का उत्पन्न होना असंभव है ये लोभ है एक क्षण को आनंद उपलब्ध होता है भगवान को धन्यवाद दें और चुप हो जाएं। उससे आगे आकांक्षा मत करना कि ये क्षण फिर आए कल रोज आए ठहर जाए क्योंकि जब ऐसा हम कहेंगे कि कल भी आए आए रोज आए ठहर जाए तो वो क्षण हमारे लाने से नहीं आया था अनायास आया था और जब हम इतने तेजी से कहेंगे कि रोज आए ठहर जाए लंबा हो जाए तो सायास इफर्ट शुरू हो जाएगा फिर वो नहीं आएगा फिर वो कभी नहीं आया लेकिन हमने पूरी जिंदगी में ऐसा किया है अगर मैं आज आप मेरे पास आए और प्रेम से आपको हृदय से लगा लू तो आप कहते हैं कि कल भी जब मैं आऊं तब आप इतने ही प्रेम से हृदय से लगाना कल का भी आप आज ही पक्का कर लेना चाहते कुछ पक्का नहीं है आज का हमने कब पक्का किया था अनायास ये घटना घटी है कल घट सकती है लेकिन अनायासी लेकिन हम पक्का कर लेते हैं तब प्रेम की घटना बंद हो जाती है और प्रेम की जगह अभिनय की घटना शुरू हो जाती है फिर हमें हाथ जोड़ के नमस्कार करना पड़ता है क्योंकि कल भी किया था ना करेंगे तो बड़ी मुसीबत होगी कोई क्या सोचेगा फिर किसी को हृदय से लगाना पड़ता है प्रेम की बातें करनी पड़ती हैं क्योंकि कल की थी अगर अब ना करेंगे तो कोई क्या सोचेगा तब सब झूठ हो जाता है सब झूठ होता चला जाता है जिंदगी में पुनरुक्ति की आकांक्षा हमारी सारी जिंदगी को खराब कर दी पुनरुक्ति की आकांक्षा ही मत करना क्षण आया है धन्यवाद दे देना परमात्मा को और कभी मत कहना कि दोबारा आओ आओ तो ठीक है स्वागत है ना आओ तो स्वागत है ऐसी चित्त की दशा में ही वो आएगा ज्यादा आएगा कभी ठहर भी जा सकता है लेकिन अगर हमने आकांक्षा की कि रोज आना चाहिए निरंतर ऐसा मुझे लगता है न मालूम कितने मित्र लिखते हैं कि पहले जो अनुभव हुआ था अब वो नहीं होता है क्योंकि वो इतने जोर शोर अनुभव को लाना चाहते हैं खींचना चाहते हैं कि उसे लाने की इच्छा तनाव बन जाती है, वो रिलैक्स नहीं हो पाते अगर कल आप ध्यान में बैठे थे तो आपको कुछ पता ना था कि आनंद आएगा कि ना आएगा आप रिलैक्स बैठे थे आ गया था अब आज आप बैठे तो आप पक्का ख्याल रखें कि अब आए अब आए अभी तक नहीं आया तो आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं तनाव बना हुआ है वो कैसे आएगा वो कल आया इसीलिए था कि आप रिलैक्स हुए थे आज आप रिलैक्स नहीं हो रहे हैं शिथिल नहीं हो रहे हैं वो कैसे आएगा और जिसके मन में आकांक्षा है कुछ आने की वो कभी भी स्थिर नहीं हो सकता वो तना ही रहेगा तना ही रह जाएगा इसलिए भूल के भी ध्यान में आए क्षणों को दोहराने की आकांक्षा मत करना वे आएंगे अपने से आएंगे आते रहेंगे और ना आए तो ना आने के लिए भी राजी हो जाना आए तो भी स्वागत ना आए तो भी स्वागत जिस दिन आप उनके न आने का भी स्वागत कर सकेंगे उस दिन वे आपके घर आ ही जाएंगे ठहर ही जाएंगे फिर वे जाएंगे ही नहीं ना आने का भी जिस दिन उतना ही स्वीकार हो जाएगा जितना आने का है उसी दिन वे ठहर जाएंगे फिर वे जाएंगे ही नहीं फिर वे कभी जाते ही नहीं आनंद वहीं ठहरता है जहां आनंद की आकांक्षा भी विलीन हो जाती आनंद वही रुकता है जहां आनंद को पाने का ख्याल भी चला जाता है शांति वहीं आती है जहां अशांति को भी स्वीकार करने की क्षमता है यह उल्टा दिखाई पड़ता है लेकिन ऐसा ही है मन तो यही करता है कि जो सुख मिला वो बार बार मिले और बार बार मिलने की आकांक्षा से तो फिर कभी भी नहीं मिलता है वो मिल ही नहीं सकता है जीवन में सब महत्वपूर्ण अनायास है आता है आता है लाया नहीं जा सकता है जिस दिन लाने लग जाएंगे उसी दिन कठिनाई शुरू हो जाती एक मित्र ने पूछा है कि क्या ध्यान ही काफी है क्या कोई राम नाम या प्रार्थना और जोड़नी उचित नहीं फिर भी नहीं समझ पाए ध्यान को अभी वे कुछ जोड़ना चाहते हैं वे समर्पण नहीं समझ पाए समर्पण का मतलब है कि अब और कुछ जोड़ने को नहीं है कुछ करने को नहीं है समर्पण का मतलब है करने वाला ही हमने छोड़ दिया आप कौन राम नाम जपेगा और कौन माला फेरेगा और कौन हाथ जोड़ के प्रार्थना करेगा समर्पण का मतलब है समर्पण करने वाला ही नहीं है हम करता ही नहीं है हमने छोड़ दिया तो आप जब पूछते हैं अब और क्या जैसे कोई पूछे कि क्या शून्य हो जाना काफी है कुछ और करे शून्य हो जाने का मतलब है कि जहां अब करने को कुछ भी शेष ना रहा समर्पण का अर्थ है कि अब करने वाला ही मौजूद ना रहा हमने छोड़ दिया आपने को अब जो होगा वो होगा जैसे मैंने कहा कि नदी में बहें अब एक आदमी पूछेगी कि, कि बहना ही काफी है या कुछ और करें क्योंकि जो आप करेंगे तो बहना रुक जाएगा आपका सब करना बहने को रोक देगा अब मैंने कहा कि चिताने जलें और समाप्त हो जाए आप कहें ठीक है जल गए और भी कुछ करें कि इतना काफी अब और करने को क्या बचा करने को करने वाला कहां बचा मैंने कहा सब स्वीकार कर लें तथा टोटल एक्सेप्टेबिलिटी आप कहते हैं सब स्वीकार कर लिया अब और भी कुछ स्वीकार करना है तो आप सब स्वीकार का क्या मतलब हुआ जब आप कहते हैं और भी कुछ स्वीकार करना है ध्यान का अर्थ है समर्पण और समर्पण कभी भी आधा नहीं होता आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने आधा समर्पण किया आधा नहीं आधा समर्पण होता ही नहीं जैसे आधा व्रत नहीं होता आधा सर्कल नहीं होता सर्कल होता है तो पूरा होता है नहीं तो नहीं होता अगर कोई कहे कि हमने आधा सर्कल बनाया तो हम कहेंगे पागल हो क्योंकि सर्कल का मतलब होता है पूरा गोल घेरा आधा सर्कल होता ही नहीं आधा समर्पण भी नहीं होता आधा प्रेम भी नहीं होता कोई आदमी कहे कि हम आधा आधा प्रेम करते हैं आपको हम कहेंगे नहीं ही करते होंगे यही कहना उचित है आधा कहीं प्रेम हुआ है प्रेम होता है तो पूरा अन्यथा नहीं नहीं कभी किसी आदमी को आधा मरा हुआ देखा है क्योंकि अगर वो आधा मरा हुआ है तो वो जिंदा ही होगा किसी ना किसी हालत में जिंदा ही होगा वो मरा हुआ हो ही नहीं सकता मरता है तो कोई पूरा मरता है अन्यथा नहीं मरता है या तो जिंदा या मरा इन दोनों के बीच में और कोई जगह नहीं होती कि वहां खड़ा हो जाए कि कहे कि न हम मरे ना हम जिंदा हम आधे जिंदा हम आधा मरे तो आदमी जिंदा ही है वो जिंदा ही है वो मरा नहीं समर्पण पूरा है इसलिए ये मत पूछिए कि उन्होंने पूछा है क्या ध्यान पर्याप्त है इनफ है समर्पण समर्पण सदा पर्याप्त है उसके आगे कुछ भी करने को नहीं बच जाता असल में करना छोड़ने का नाम ही समर्पण है कि हमने करना ही छोड़ दिया आप कौन राम नाम जपे और किस लिए जपे राम ने आपका क्या बिगाड़ा है उनको क्यों परेशान करते हैं उनने आपकी कोई भी तो आपको तकलीफ नहीं दी आप उनको क्यों तकलीफ देते वो कभी आपके घर के नाम आपके सामने आके आपका नाम नहीं चिल्लाते आप क्यों उनको परेशान कर रहे हैं राम नाम से क्या लेना देना है नहीं लेकिन हमें कुछ करने को चाहिए असल में ना करने में हम बड़े घबराते हैं क्योंकि ना करने में मिटने का डर है फिर हम कहते हैं कुछ करने को बता दें माला फेरें राम राम जब कुछ करें करने में हम फिर शेष हो जाते हैं हम फिर खड़े हो जाते हैं करता फिर मौजूद हो जाता है मैं फिर मौजूद हो, हो जाता हूं फिर हम कह सकते हैं कि मैं रोज राम राम करता हूं मैं रोज माला फेरता हूं मैं रोज मंदिर जाता हूं लेकिन ध्यान रहे आप किसी से यह नहीं कह सकते कि मैं रोज ध्यान करता हूं क्योंकि ये वाक्य ही गलत होगा ध्यान का मतलब यह है कि रोज आप ना करने में चले जाते हैं आप दावा नहीं कर सकते कि मैं रोज ध्यान करता हूं और अगर कोई आदमी दावा करे कि मैं रोज ध्यान करता हूं तो समझना कि वो ध्यान को समझाने क्योंकि ध्यान का मतलब था समर्पण ध्यान का मतलब था कर करता होने का भाव छोड़ देना वो डुअर कि मैं करता हूं वो भाव छोड़ देना इसलिए ध्यान पर्याप्त है उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है एक मित्र ने पूछा है कि आप कहते हैं सब स्वीकार कर ले तो फिर क्रांति कैसे आएगी बदलाहट कैसे आएगी निश्चित ही सब स्वीकार करने से आप क्रांति कर ना सकेंगे बदलाहट कर ना सकेंगे लेकिन क्रांति आ सकती है बदलाव आ सकती है सर्व स्वीकार से कुछ आप निष्क्रिय नहीं हो जाने वाले हैं बल्कि पूर्ण सक्रिय हो जाएंगे जिस व्यक्ति ने सब स्वीकार कर लिया इसका यह मतलब नहीं है कि अब वो कुछ भी ना करेगा अब इसका मतलब केवल इतना है कि अब वो जो भी करेगा वो जानेगा कि परमात्मा ही उससे कर रहा है मैं नहीं कर रहा हूं सर्व स्वीकार का यह मतलब नहीं कि अब आप श्वास ना लेंगे सर्व स्वीकार का इतना ही मतलब है कि आप श्वास न लेंगे अब परमात्मा ही श्वास लेगा सर्वस्वीकार का यह मतलब नहीं है कि क्रांति असंभव हो जाएगी सर्वस्वीकार मतलब है कि अब परमात्मा ही क्रांति करेगा अब आप क्रांति नहीं करेंगे और जिस दिन परमात्मा क्रांति करेगा उसी दिन क्रांति हो सकती है आदमी की की गई क्रांति क्रांति नहीं हो सकती रुग्ण, बीमार परेशान चिंतित दुखी आदमी क्या क्रांति करेगा क्रांति के नाम पर शायद तोड़फोड़ ही कर देगा और कुछ भी नहीं करेगा क्रोध जाहिर कर देगा और कुछ भी नहीं करेगा सर्व स्वीकार से आती है करुणा लानी नहीं पड़ती मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप करुणा करें आप क्या करुणा करेंगे आप कैसे करुणा कर सकते हैं सर्व स्वीकार से आती है करुणा कंपैशन पैदा होता है बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप बड़े करुणावान हैं बुद्ध ने कहा किसी ने तुम्हें गलत खबर दे दी होगी मैंने तो कभी करुणा नहीं की उस आदमी ने कहा आप क्या कहते हैं हमने तो यही सुना है कि आप महाकारुणिक आपसे ज्यादा करुणा किसी में बुद्ध ने कहा यह हो सकता है कि मुझ में करुणा हो लेकिन मैंने करुणा कभी की नहीं मैं कभी करुणा करने गया ही नहीं मैं इस झंझट में नहीं पड़ा यह हो सकता है कि करुणा मुझसे निकली हो लेकिन मैंने कभी नहीं निकाली किस पौधे से फूल निकाला गया है? फूल निकलते हैं अगर आप पौधे से पूछने जाए कि तुमने बड़ा अच्छा गुलाब का फूल निकाला है और अगर पौधा कह सके तो वो कहे आप भी कैसी बात करते मैंने कभी नहीं निकाला निकला है अपने आप निकला है जिस दिन कोई सर्व स्वीकार में समर्पित हो जाता है करुणा निकलती है क्रांति निकलती है क्रांति करनी नहीं क्रांति को आने देना है अगर ठीक से कहें तो ये कह सकते हैं कि क्रांति को रोकना नहीं है क्रांति को आने देना है सर्वस्वीकार की अपनी क्रांति है उस क्रांति का अर्थ वो नहीं है जो कि अब तक क्रांतिकारी समझता रहा है क्रांतिकारी समझता है हम क्रांति कर रहे हैं हम बदलाव ला रहे हैं और इस हम की वजह से कोई बदलाहट नहीं आ क्योंकि हम ही पुराना रोक था वो फिर नई शकल में खड़ा हो जाता है क्रांति तो हो जाती है लेकिन वो हम फिर खड़ा हो जाता है वो वहीं के वहीं खड़ा रहता है उससे कोई फर्क नहीं हो पाता इसलिए तो मैं जिस क्रांति की बात कर रहा हूं वो वो क्रांति नहीं है, जो आप लाएंगे वो वो क्रांति है जो आप अगर समर्पित हो जाए तो आ सकती है इन दोनों बातों के भेद को ठीक से समझ लेना चाहिए एक मित्र हैं उनको नींद नहीं आती उनसे मैंने कहा कि आपको नींद आ सकती है लेकिन कृपा करके आप लाने की कोशिश मत करें उन्होंने कहा अगर मैं न लाऊंगा तो नींद आएगी कैसे उनका दलील तो बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा मैं न लाऊंगा तो नींद आएगी कैसे आप पूरी ही कोशिश कर ले आपसे जितना बन सके उतनी कोशिश कर लें अच्छा हो कि आप मेरे पास ही रुक जाएं। वो आ गए मेरे पास रुक गए और तीन दिन रोज सुबह में उनसे जाके पूछता की ला पाए नींद वो कहते बड़ी मुश्किल होगी पहले थोड़ी बहुत आती थी वो भी मुश्किल होगी लाने की कोशिश कर रहा हूं और वो खोती चली जा रही थी मैंने कहा पूरी ताकत लगा दें ताकि ठीक से असफलता का पता चल जाए पूरी ताकत लगा दें आप जो जो कर सकते हो क्या क्या करते हैं उनका राम राम भी जपता हूं हाथ पैर भी धोता हूं खड़ा भी होता हूं करवट भी बदलता हूं आंखें भी बंद करता हूं सब कोशिश करता हूं लेकिन दो रात हो गई नींद पलक भर को भी नहीं उनका और कोशिश कर लें अन्यथा ऐसा न रह जाए मन में कि कुछ कोशिश कम थी इसलिए नींद नहीं आ पाई तीन दिन में तो वो बिल्कुल पगला गया उन्होंने कहा कि तो बड़ा मुश्किल मामला हो तो मैंने कहा आज रात कोशिश ना करें अब आज रात कोशिश करें ही मत अब आज रात आप कृपा करके कुछ भी ना करें पड़े रहें जो होना हो हो जाए सुबह मैं गया तो वो काफी घर्राहटे ले रहे थे मैंने उन्हें हिलाया मैंने कहा क्या कर रहे हैं उन्होंने कहा कि नींद आ गई नींद आती है लाई नहीं जा सकती और अगर आपको ख्याल आ गया कि लाना है कि आप इंसोमेनिया के मरीज हो ही जाने वाले हैं अनिद्रा आपको पकड़ ही लेगी इस समय पृथ्वी पर अनिद्रा से पीड़ित बहुत लोग हैं और उसका सबसे बुनियादी कारण यह है कि तो वो ये सोचते हैं कि नींद को भी लाना पड़ेगा बस फिर नींद खो जाएगी क्रांति आएगी लानी नहीं है लाई गई क्रांति दो कौड़ी की है और लाई गई क्रांति हम ही तो लाएंगे ना कंफ्यूज्ड, भ्रमित परेशान लोग हम ही क्रांति लाएंगे ना तो हमसे बड़ी क्रांति नहीं होने वाली वो हम सब और गड़बड़ कर देंगे और सब उपद्रव कर देंगे नहीं हम बदल जाएं फिर उस बदलाव से क्रांति आती हो आए इसलिए ऐसा मत सोचना कि जब मैं कहता हूं सर्व स्वीकार तो मैं ये कह रहा हूं कि जो है वो वैसा ही रहा आएगा नहीं अगर हमने सर्वस्वीकार किया तो हमारे भीतर परमात्मा सक्रिय हो जाएगा वो इस सारी पृथ्वी को बदल डालेगा इस सारी पृथ्वी बदल जाने के लिए तैयार खड़ी है लेकिन हमारे भीतर हम परमात्मा को सक्रिय नहीं होने देते गरीबी नहीं बचेगी जमीन पर लोग कहते हैं गरीबी है तो भगवान कैसे और मैं कहता हूं कि गरीबी है तो सिर्फ इसलिए कि तुमने भगवान को सक्रिय नहीं होने दिया है तुम रोके हुए हो तुम अकड़े हुए हो तुम कहते हो हम मिटाएंगे गरीबी हम बनाएंगे हम ये करेंगे उससे सब रोका जा रहा है तुम एक बार सब छोड़ दो और देखो कि गरीबी मिट जाएगी गरीबी मिट जाएगी दुख मिट जाएगा चिंता मिट जाएगी लेकिन भगवान को सक्रिय होने दो भगवान पर कृपा करो और भगवान को सक्रिय होने दो तो हम सब उसके हाथ पकड़ के उसे रोके हुए हैं उसे नहीं होने देते कुछ भी क्योंकि हमको लग रहा है कि हमें करना है वो तो अच्छा है कि माताओं को ख्याल नहीं आता कि बच्चों को उन्हें बड़ा करना है अगर ख्याल आ जाए तो बच्चों की जान निकल जाए और जिस जिस मात्रा में उनको ख्याल है कि हमको करना उस उस मात्रा में बच्चों की जान वो ले लेते वो तो बड़ी कृपा है कि मालियों को ख्याल नहीं आता कि फूल हमें निकालने हैं अगर ख्याल आ जाए तो सब फूल खत्म हो जाए माली चुपचाप देखते रहते हैं खाद देते हैं पानी देते हैं अवसर बना देते हैं लेकिन फूलों को निकालते नहीं फूलों को निकलने देते वो निकल आते निकल आते जिंदगी में फूल खिल सकते हैं करुणा के लेकिन आप नहीं मैं नहीं हम हट जाएं, परमात्मा को सक्रिय होने दें धार्मिक समाज का अर्थ है वो समाज जिसने परमात्मा को सक्रिय हो जाने दिया जिसने अपने को हटा लिया है और परमात्मा को सक्रिय हो जाने दिया है एक अंतिम प्रश्न और एक मित्र ने पूछा है स्थिति प्रज्ञ उपेक्षा और तथाता क्या ये तीनों एक ही बातें हैं या अलग अलग हैं उपेक्षा का अर्थ है जो है उसमें हमें कोई रस नहीं बल्कि जो है उसमें हमें विरस है वैराग्य है इसलिए उपेक्षा ठीक ठीक अर्थों में तथाता नहीं है तथाता में उपेक्षा भी नहीं है तथाता का मतलब है जो वो है वो है ना हमें रस है ना हमें विरस है ना हमें राग है ना हमें विराग है जो है वो है एक आदमी के भीतर काम वासना है सेक्स है क्रोध है घृणा है एक आदमी को बड़ा रस है अपनी काम वासना में वो उपेक्षा नहीं कर पाता अपनी वासना की वो बड़ा रस लीन है वो रागी है एक आदमी राग के दुख से पीड़ित परेशान हो गया है वो कहता है हम बड़ी उपेक्षा में हम छोड़ना चाहते हैं हमें विराग हो गया है हम ये काम वासना से भागना चाहते हैं वो विरागी है विरागी का मतलब उल्टा हो गया रागी जिसने पीठ फेर ली उस तरफ जहां पहले मुंह था जहां पहले मुंह करने में मजा आता था अब उसे वहां पीठ करने में मजा आता है लेकिन मजा अब भी उसे वही आता है उसमें फर्क नहीं पड़ा है मजा उसे अब भी वही आता है एक आदमी स्त्री की तरफ भागा जा रहा है ये रागी और एक आदमी स्त्री से भागा जा रहा है ये विरागी है। लेकिन दोनों के सेंटर में स्त्री है एक स्त्री की तरफ एक स्त्री से लेकिन दोनों का सेंटर स्त्री उसमें कोई फर्क नहीं एक स्त्री पुरुष के पीछे पागल है और एक स्त्री पुरुषों से उब गई है उपेक्षा से भर गई है और भागी जा रही और कह रही सत्संग करेंगे सत्संग करेंगे स्त्री सत्संग में जाती तब है जब वो पुरुष से उब जाए नहीं तो वो सत्संग में जाती नहीं नित� जहां वो परेशान हुई जिंदगी में और उबी के वो सत्संग में गई सत्संगों में सिवाय फ्रस्ट्रेटेड सब तरफ से उब गए और परेशान लोगों के और कोई जाता नहीं वो वहां इकट्ठे हुए सत्संग में लेकिन उन दोनों का सेंटर एक है उपेक्षा राग के विपरीत है लेकिन तथाता बहुत और बात है तथाता का मतलब है ना हमें राग रहा ना हमें विराग रहा तथाता का मतलब है हमने वो सेंटर ही बदल दिया तथाता का मतलब है कि अब हम इसकी बात ही नहीं करते कि सेक्स के पक्ष में कि विपक्ष में कि स्त्री की तरफ कि स्त्री से भागते हुए कि ग्रस्त की सन्यासी अब हम इसकी बात ही नहीं करते तथाता का मतलब है कि जो है वो हमें स्वीकार है वो स्वीकृति हमारी पूरी है ना हम उसकी तरफ भागते ना हम उससे छोड़ के भागते जो हो रहा है हो रहा है हम उसके लिए राजी हैं तथाता बहुत गहरी बात है उपेक्षा से बहुत गहरी बात है और स्थित प्रज्ञ का मतलब स्थित प्रज्ञ का मतलब है जो तथाता को उपलब्ध हो गया तथाता प्रक्रिया है मार्ग साधना है स्थित प्रज्ञ उपलब्धि है स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है जिसकी प्रज्ञा ठहर गई जैसे कोई दिया जलाएं हम तो उसकी लॉक कपती रहती है हम एक ऐसे कमरे में दिया जलाएं जहां सब तरफ के द्वार दरवाजे बंद हों और दिए की लौ कपती न हो थिर हो गई हो ऐसी ही जब मनुष्य की प्रज्ञा थिर हो जाती है कपती नहीं यह दो तरह से थिर हो सकती है, एक तो इस तरह से थिर हो सकती है कि द्वार दरवाजे हम बंद कर दें हवा के झोंके ना आए तो लौ ठहर जाए जो लोग इस तरह से ठहराना चाहते हैं उनके लिए रास्ता है वैराग्य उपेक्षा लेकिन उनका ठहरा होना बड़ा धोखा है हवा के न आने से लहर न कपती हो तो लहर का कोई गुण न हुआ ये ये सिर्फ हवा की गैर मौजूदगी हुई इसलिए जिसको हम सन्यासी कहते हैं वो भी अपने को ठहरा लेता है लेकिन उसके ठहराने में बड़ा श्रम है द्वार दरवाजे बंद करके ठहरा पाता है और इसलिए हमेशा डरा भी रहता है कि कोई खिड़की ना खुली छूट गई कोई दरवाजा खुला ना जाए कहीं हवा का झोंका जोर से ना आ जाए मकान ऐसी जगह बनाता है जहां हवा ना चलती हो पहाड़ की आड़ों में गुफाओं में छिप जाता है जहां की हवा आती ही ना हो लेकिन हवा से बच के जो ठहर गया है वो ठहर नहीं गया वो सिर्फ हवा के अभाव में जी रहा है अभाव तो वैराग्य से भी कोई स्थिति की तरफ जा सकता है तब वो सूडो स्थित होगा झूठा स्थिति होगा और तथाता से भी कोई स्थिति प्रगी की तरफ जा सकता है उसका यह मतलब नहीं कि हवाएं अब नहीं आती हवाएं आती हैं लहर हिलती है और फिर भी लहर भीतर से जानती है कि हिलना नहीं हुआ हवाएं आती हैं ज्योति हिलती है लेकिन फिर भी ज्योति भीतर से जानती है कि क्या हिला कुछ भी नहीं हिलाओ और हिलाओ क्योंकि जो हिल रहा है वो रूप है और जो नहीं हिल रहा वो भीतर बुद्ध एक दिन सुबह आए थे उनके इस बात से मैं पूरा करूं वो अपने भिक्षुओं के बीच गए एक रुमाल को लेकर कभी वे किसी चीज को हाथ में लेकर आते न देखे गए थे एक रेशमी रुमाल को लेकर वे उस दिन आए थे बैठ गए हैं मंच पर उन्होंने उस रुमाल में पांच गठाने लगा ली भिक्षु बड़े हैरान है कि वो क्या कर रहे हैं फिर उन्होंने उन भिक्षुओं से पूछा कि भिक्षुओ ये रूमाल तुमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले जब इसमें गांठे न अब इसमें गांठे हैं मैं तुमसे पूछता हूं कुछ फर्क पड़ा या नहीं रूमाल वही है या दूसरा हो गया एक भिक्षु ने कहा दूसरा हो गया क्योंकि उस रूमाल में गांठें नहीं थी इस रूमाल में गांठें हैं बुद्ध ने पूछा भिक्षुओं इनसे राजी हो अधिकतर भिक्षु राजी हो गए कि बात ठीक है कि अभी रूमाल वो ना रहा क्योंकि उस रूमाल में गांठें नहीं थी इस रूमाल में गांठे सिर्फ एक भिक्षु हंसता रहा बुद्ध ने कहा तुम राजी नहीं हो उसने कहा कि नहीं मैं राजी नहीं हूं क्योंकि अगर हम रुमाल के भीतर प्रवेश करके देख सकें तो रुमाल वही का वही है गांठों से क्या फर्क पड़ता है कहीं कहीं घूम गया है मुड़ गया है जहां मुड़ा हुआ नहीं था। रुमाल वही का वही है कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और चाहें तो गांठें खोल ले और रुमाल वही का वही हो जाए रुमाल की आत्मा में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है रूमाल अब भी वही है गांठें सिर्फ उसके रूप पर बन गई हैं बुद्ध ने कहा मैं इसे खोलना चाहता हूं और उन्होंने रुमाल को जोर से खींचा अनेक लोग खोलने के लिए खींचने लगते वो गांठें और बंद गईं क्योंकि खींचने से कभी कोई गांठ खुली प्रयत्न से कभी कोई गांठ नहीं खुलती प्रयत्न खींचना है बुद्ध ने जोर से खींचा गांठें और बारीक और पतली हो गईं बुद्ध ने कहा भिक्षु क्या मेरे और खींचने से गांठे खुल जाएंगे एक भिक्षु ने कहा आप बड़ा उल्टा कर रहे हैं खींचने से और बंध जाएंगे तो बुद्ध ने कहा फिर मैं क्या करूं मुझे ये गांठें खोलनी है तो एक भिक्षु ने खड़े होकर कहा कि कृपा करके पहले ये देखने की कोशिश करें कि गांठें कैसे बांधी गई थी और जिस तरह बांधी गई हो उसे उल्टे लौट जाएं, तो गांठें खुल जाएंगी और आप तो बांधने की दिशा में ही खींचते चले जा रहे हैं। तो गांठे और बस जाएंगी बुद्ध ने गां खोली और पूछा कि भिक्षुओ ये रूमाल अब वही है तो जिन्होंने कहा था कि हाँ गांठ लगने से बदल गया उन्होंने कहा रुमाल बीच में बदल गया था वही है लेकिन वो एक भिक्षु हंसता रहा और उसने कहा रुमाल तब भी वही था गांठ लगी तब भी वही था और अब भी वही है और रुमाल राख हो जाए तो भी वही रहेगा धूल हो जाए तो भी वही रहेगा रहे तो भी वही रहेगा ना रहे तो भी वही रहेगा जो भीतर है शाश्वत वो सदा वही है तथाता से जो स्थिति प्रज्ञ की तरफ जाता है उसका मतलब यह नहीं है कि वह उसमें लहरें नहीं आती उसका यह मतलब नहीं है कि वो युद्ध में लड़ने नहीं जाता इसका यह मतलब नहीं है कि वह क्रोध नहीं करता उसका यह मतलब नहीं है कि वह प्रेम नहीं करता यह सब होता है लहर की तरह लेकिन भीतर वो अनबंधा गांठ के बाहर ही रह जाता है कृष्ण ठीक ठीक प्रतीत स्थित प्रज्ञ के इसलिए युद्ध में लड़ भी पाते हैं प्रेम भी कर पाते हैं झगड़ा भी कर पाते हैं और फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता और इसलिए अर्जुन को कह सके अर्जुन घबरा गया और पूछने लगा कि तुम तो मेरा मन घबराता है ये सब प्रिजन मित्र इनको मारूं तो कृष्ण ने बड़ी हिम्मत की बात कही जो इस पृथ्वी पर किसी और आदमी ने कभी भी नहीं कही उन्होंने कहा तू पागल है अगर तू सोचता है कि तू इन्हें मार सकता है जो सोचते हैं कि इन्हें हम बचा सकते हैं वे भी पागल हैं जो सोचते हैं कि इन्हें हम मार सकते हैं वे भी पागल हैं क्योंकि जो मरने वाला है वो मरेगा ही और जो नहीं मरने वाला उसे मारने का कोई उपाय नहीं तू मजे से लड़ क्योंकि जो नहीं मरने वाला वो नहीं मरेगा जो मरने वाला है वो तेरे बचाने से नहीं बचेगा जो मरने वाला है वो मरा ही हुआ है जो नहीं मरने वाला है वो नहीं मरा हुआ तू मजे से लड़ स्थित प्रज्ञ अगर तथाता से कोई पहुंचेगा तो उसका यह अर्थ है कि जीवन जैसा बाहर है वो स्वीकार है लेकिन इस सारी लहरों के बीच में भी भीतर कुछ है जो लहरों को छूता भी नहीं स्पर्श भी नहीं करता छूता रह जाता है एक फकीर से किसी ने मरते वक्त पूछा था कि तुमने जीवन किस भांति गुजारा क्योंकि तुम्हारी आंखों में बड़ी चमक तुम्हारे चेहरे पर बड़ी शांति और तुम्हारे हृदय में बड़ा संगीत तुमने जीवन कैसे गुजारा मरते मरते उस फकीर ने आखिरी बात कहे उसने कहा कि मैं जिंदगी सह से गुजरा जैसे कोई आदमी नदी से गुजरे पानी उसे छुए लेकिन फिर भी वो आदमी अनछुआ रह जाए अनटच्ड रह जाए जैसे किसी आदमी पर हम जंजीरें बांध दें हथकड़ियां हाँ दें रस्सियां बांध दें वो आदमी बंधा भी हो जाए बाहर से और भीतर से अनबंधा भी रह जाए बाहर से मैं बंधा भी था और भीतर से अनबंधा था बाहर से मैं रूप था भीतर से अरूप बाहर से आकार था भीतर से निराकार था बाहर से संसार था भीतर से परमात्मा था स्थित प्रज्ञ का अर्थ है भीतर इतनी शांति कि बाहर की कोई अशांति उसे मिटा ना पाती हो वह अछूती रह जाती हो अस्पर्शित रह जाती हो लेकिन अगर कोई उपेक्षा से या वैराग्य से जाएगा तो ऐसी शांति पर नहीं पहुंचेगा वह ऐसी शांति पर पहुंचेगा जहां लहर रोक दी गई हवा को रोककर जहां कंपन रोक दिया गया ज्योति का हवा को रोककर लेकिन अगर कोई तथाता से टोटल एक्सेप्टेबिलिटी से जिसको मैंने ध्यान कहा उससे पहुंचेगा स्थिति प्रगत तक तो जिएगा और जीवन के बाहर रह जाएगा एक ही साथ संसार में होगा और संसार उसके भीतर नहीं होगा वो संसार में होगा और संसार उसके भीतर नहीं होगा वो सबके बीच में होगा और सबके बाहर होगा ऐसा अर्थ है स्थिति प्रज्ञ का ध्यान की अंतिम पूर्णा होती है ध्यान का अंतिम फल है ये थोड़े से प्रश्न मैंने बात किए जो आपकी साधना में सहयोगी हो सके उस दृष्टि से मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना से बहुत अनुग्रहित हूं और आशा करता हूं कि ध्यान की प्रक्रिया को जारी रखेंगे ताकि किसी दिन वो क्षण आ जाए कि संसार में हों और संसार आपके भीतर न रहे अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार करें